विद्या अविद्या बाध्यवास क्योंकि विद्या के द्वारा अविद्या बाध्य अविद्याजन्यवीर्य विनाश होता है और विद्याजन्वी अविनाश होता है ये बात कर दिया फिर कहते हैं ऐसा क्यों क्योंकि विद्या के द्वारा अविद्या बाध्य है लेकिन अविद्या विद्या को बाधित नहीं कर कारण अभाव बोल चुके थे दोबारा नहीं सकता क्योंकि क्यों कारण और नहीं रह गया उसके लिए को तो कोई कारण होता बना बना रह जाता कारण कारण बीच रहेगा है कोई न होने से दोबारा विद्या नहीं आएगी ये कह रही थे न तो विद्या को स्थिति विद्याजम अमृतमीर विद्या को न तो किंतु विद्या का बाधक न होने कारण से विद्याज मन विद्या से जो जमृत वीर वामर्थ्य अमृतोजताय अविनाशी विद छपाय विद्याज आंदीय कर प्रवृत्तिलेशता च विदनग्वावृतिजो फले कर्म प्रवृत् फल कर्म आक्षिप्त से प्राण के फल से आक्षिप्त जो अज्ञान है और द्वैताव है कि दोनों के दोनों विद्वान को विभूत नहीं करते हैं क्यों दुर्बल निश्चयते सम्यक ज्ञान से अमृतत्व क्योंकि दोनों अब दुर्बल हो चुके हैं इसीलिए सम्यक ज्ञान अमृतत्व तो का कारण है ऐसा निश्चय करते हैं न्यायाजे कथम अविनाशी अच्छा अविनाशी सौ स विद्या से जन्य जन तो तो जो जो प्रश्नता है विद्याजे कथम विनानानाशी कृत विनाशी कृतभूताशोम तब्जाब न तो विद्यामृता पाद विद्या बाध्य दे कि जब तक आपका देह पात्र नहीं होता तब तक होने वाला जो द्वैत का भाष है विद्या के द्वारा निरंतर बाधित है इसको बाधा साम्राज्य ग्रहण व्यवहार होते रहता है बाधा साम्राज्य ग्रहण व्यवहार हो रहा है बहुत तो रहा है मैं देवद्रत हूँ कोई पूछेगा तो थोड़ी कहेगा मैं ब्रह्म हूँ ना पूछेगा कोई तो मैं देवद्रत तो ही कहेगा वो लेकिन वह जानता है मैं देवदत्त नहीं हूं जैसे सिनेमा के एक्टर वहां पे नाम पूछा जाए सिनेमा में जब एक्टिंग होते रहते हैं एक दूसरे के तो नाम पूछा जाता है ना? अब कौन है गया विजय बोलेगा और नाम बच्चों भी है वहां पार्ट रामा में रामायण सिर में वो क्या नाम बोल रहा राम हूं मैं लक्ष्मण हूँ और कोई और नाम था उस आदमी का है न इस तरह से वो लेकिन जानता है कि वो कह रहे हैं मैं राम हूँ तो वो जानता है मैं राम नहीं हूँ मैं अरुण गोविंद हूं जानता व्यवहार कर रहा है राम का व्यवहार करते रहता है उसी प्रकार यहाँ उल्टा है हम वास्तव में राम हैं है बाद व्यवहार करते हैं हम साधु हैं गृहस्थ हैं ये है वो है अमुक नाम है ये नाम है वो नाम है, है। तो वो अपने आप गृहस्थ मान कर राम का व्यवहार करता है और हम लोग वास्तव में राम मान करके बाल करने से का व्यवहार कर लेते हैं इसलिए कहते हैं कि एवा, नमाम अभिभवितुम शक्नो इसलिए ज्ञानी क्या समझता है मवितुम न शक्नोती अवष्टंब वीर ये तार अवस्थम्ब है जो ध्रुव विश्वास है अवस्थ मने ने ध्रुव विश्रम आठ नंबर टिप्पणी कारण विद्याया अबाध्यत्व अभिभाव अबाध्य उच्य इसी कारण से वह सामर्थ्य कविनाशी अमृतत्व तत्कार क्योंकि तमृतत्वनाश सामर्थ्य कारणीभूत ज्यादा है वह अबाध्य होने अभिप्रा से क्यों ना स्वरूप न स्वरूपनाश अभाविप्राय स्वरूप नाश अभिप्राय से नहीं कहा जा रहा है स्वरूप तो, तो प्रतिबोध प्रकार से मुख्य प्रतिबोध का है वह कथन करके समाप्त कर दिया इसके लिए थोड़ा पहले श्रुति प्रमाण देकर के अथवा दूसरा अर्थ में जाएंगे नाय बलहीन लभ्ये कि चाथरवणे भाषा अर्थ कहते हैं मुंडषद तीन दो चार यम आत्मा बल ही नहीं विद्या, विद्या बल से बलत्वल ही बल है बाकी सब बल निरथक हो जाता है क्योंकि सब बल भी अविनाशी विनाशी बल है भले कह दिया चांदो के में हजार विद्वान बैठे हों तब तो एक गुंडा बदमाशा करके देखा देता है सबको नहीं भड़का तो सब आ जाएगा तो क्या होगा सब कंप जाएंगे आ कह दिया बात सही है शारीरिक बल आपके बौद्धिक बल को परास्त कर देता है लेकिन ये विद्या जो बल है इसका तो कोई परास्त नहीं कर सकता इनके इस बल के सामने और बल तो सीधा मोक्ष प्रदाय बल है तो मोक्ष प्रदायक बल होने के नाते ये अविनाशी है इसको कोई ये स्थिति में जो पहुंचा हुआ को, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए वो जो विद्वान जब कहा जा रहा है तो शब्द ज्ञानी लोग है शब्द ज्ञान वास्तविक ज्ञान वास्तविका है के क्या क्या पड़ना मार मार डालना है तो मार डा तो अच्छी बात बंधन छूट गया ना? भला हुआ मटकी फूट गये हो गाय कबीर ने भला हुआ ये मटकी फूट गया अब और पानी न भरना रह गया मन जीव भाव नष्ट हो गया और अब कर्म करने की कोई जरूरत नहीं रह गया। इसलिए अच्छा है शरीर भी उपाधि को नष्ट करना चाह रहे हो कर दो कोई आपत्ति ब्रह्म ज्ञानी उसे भयभीत नहीं होता इसलिए कहते हैं कि नायम आत्मा बल ही नहीं नर्श विद्या बल से अयम आत्मा ये विशेष सामर्थ्य है यह प्राप्य नहीं है लोके बलम अभिभवति न शरीर सामर्थ्य हस्त्या लोक में भी देखा गया लोक में भी विद्या बलमेव बलांत विभाव इतना लोक प्रसिद्धि आह लोक में भी देखा गया बलाधिक हस्त्यांत आग्रह जैसे हाथी है मान बल उसके पास लेकिन युक्ति से उसको आप परास्त कर देते बड़े यानी अनेक प्रकार युक्ति अपनाई जाती है और रात में उस, उस हाथी के सर पर चढ़ जाएंगे बैठ के उसे अंकुश उसको ठोकेंगे और उसका अपने नियंत्रण में ले जाएंगे युक्ति से पकड़ा जाता है फंसाया जाता है उसको इसी प्रकार से गोंडे बदमाश भी क्यों ना हो उसको भी फंसाने की तरीका है युक्ति से डरने से नहीं होता ना इस शब्द क्या तो डर जाता है पास वो डरेगा नहीं, बड़ा से उसको इसलिए कहते हैं कि देखो लोक में भी जो जो बलवाला है, वह अन्य समस्त बलों को अभिभूत कर देता है न श्रद्धा सामर्थ्या यथाद्रद्धाधि जो, जो सामर्थ्य है हत्यादि का जैसा वे विद्याचन्य बल को अभिभूत नहीं कर सकते जैसे कि हाथी का शरीर कैसा है, है, फिर भी भी उसको आप उपाय से फसा करके अपने कर लेते हैं। को भी हैं, को देखो सर्कस वाले ये ऐसे भयंकर पशुओं के पास होते हैं धरत रहता है इसलिए वो? वो उसके अंदर के अंदर रखते ना चाल के अंदर फंसाए रखते हैं उसको जबकि वो ऐसे मुंह खोल देता है सिंह भी उसके अंदर गर्दन डाल के बैठ खड़ा हो जाता है आदमी जो काटता भी नहीं वश में रख गया चापुक में खड़ा है कहते खड़े हो जाओ सबका नमस्कार करो जैसा कहता है वैसा करते जाते हाथी वगैरह सब कुछ चलावा देते सब खेल खेलवा करवा वश में कर लिया है इसे कहते हैं जैसे कि देखो हस्ती आदि में दृष्टान देकर के समझा बल को अविनाश और अमृत कह गया इस प्रकार से मुख्यार्थ का कथन कर दिया तो प्रतिबोध बल का यौगिक अर्थ है वही मुख्य अर्थ है प्रतिबोधन प्रति प्रति, प्रति प्रति यौगिकार्थ जो था समास वागे भाव समास मुख्य अर्थ है यौगिका अब रूढ़ अर्थ को भी लेकर के विचार कर रहे हैं जो कि अनुचित है लेकिन खंडन भी नहीं करते हैं पक्षों को बता रहे हैं भाषण अथवा प्रतिबोधवीता मत सकृत देव अशेष विपरीत निरस्त संस्कारण स्वप्र प्रतिबोधवी तम तदेव मतम ज्ञातम भव दीदी अथवा प्रतिबोधवीतम मत में क्या लेना दूसरे लोगों का कहना है देव अशेष विपरीत निरस्त संस्कार क्या एक बार हो जाए सक्रदेव अशेष विपरीत निरस्त संस्कार जितने भी विपरीत संस्कार है उन सबको निरस्त कर देता है आप बीज खत्म हो गया सभ्य मुक्ति हो गई खत्म हो जाता है ना, तुम नाम नवे जगत खत्म उसके बाद ना कर्म का न बात नहीं है ना कोई बाधा सामग्रीण व्यवहार रह जाता है जो कहाज व्यवस्था है सब अन्य अज्ञानियों के दृष्टिकोण से जो दी गई है वह तो ब्रह्म ज्ञान के लिए जो माना जा रहा है वो तो सारा समाप्त जैसे स्वप्न के पदार्थ के समान स्वप्न प्रतिबोधव स्वप्न से जब आप जगते हो तो क्या होता है स्वप्न के सकल पदार्थ जो भी है वहां सब खत्म यह नहीं कि स्वप्न का एक आदमी बच गया उसका पराक्रम रह जाता है इसलिए वो रह जाएगा उपदेश देगा ऐसा कोई कल्पना किसी भी चीज का नहीं रह सकता कल्पित है प्रबोध हो गया तो सकल कल्पित का नाश हो जाता है इसे प्रतिबोधवीरता मत सकृत देव अशेषत विपरीत भीप्रीत विपरीत को मतलब क्या का मतलब अनात् गोचर निरस्त संस्कार अनात्षय विपरीत मतलब क्या अनाथ विषय संस्कार जो थे संपूर्ण नष्ट हो गया पूर्णतया अनात्म विषय जो संस्कार पे निरस्त हो जाते हैं जिसके द्वारा प्रतिबोधे न सब प्रतिबोध किस बोध के द्वारा तो सार हो जाते हैं उस बोध का नाम प्रतिबोध है युगपथ कृष्ण अविद्या तत्कार निवर्तक सद्युमुक्त भेद वृत्था स्पष्ट का ध्यान दीरे इसलिए विगत संपूर्ण अविद्या और हो जाता है इसलिए सद्यो मुक्ति इसी का असली नाम है कारण बन जाता है वो ऐसा एक अर्थ है इसको भाष्यकार खंडन नहीं कर रहे हैं जबकि तो आनंद कहेंगे ये सद्यो मुक्ति पक्ष मानते ही नहीं बोल आनंद सद्यो मुक्ति मानते नहीं वो तो कहेंगे तो उपदेश देने के लिए हमारे पास जो है अप्रोक्ष अनुभूति ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहा से मिलेगा हमको क्योंकि आपके अनुसार जिसका परोकानुभूति हो गई हो तो क्या खत्म कहानी तो रहा ही नहीं तो कहते वो, वो किसी के लिए भी नहीं रहा वो, वो खुद ही नहीं जगती ही नहीं कुछ भी नहीं रह गया। तो जैसे मान के चलेंगे आओ तो फिर तो मुश्किल हो गया फिर तो स्रदेव नष्ट करूंगे आप गो गा जाएंगे इसे तो आनंद जो है मुक्ति को तो मानते ही नहीं आनंद के अनुसार सद्य मुक्ति मतलब क्या प्राण क्रम के नष्ट होने के बाद मुक्त होना ही सिद्ध होता है और प्रमुख में वो ब्रह्म लोग जाकर के मुक्त होना मुख्य सिद्धांत में ऐसा नहीं है इसलिए भाषुघर जान करके यहां पर से खंडर मंडल कुछ नहीं बोलते हैं विकल्पों को दिखाकर छोड़ देते हैं क्योंकि आजातवाद के दृष्टिकोण में और दृष्टि सृष्टिवाद में भी एक जीववाद के दृष्टिकोण में ये जो सिद्धांत मुख्य सिद्धांत सिद्ध होती ज्ञान होते ही बराबर जिसको अज्ञान है उसको जगत दिखेगा जैसे तेरहवा अध्याय में भगवान गीता में ये तो किसको ऐसा दिख रहा है जिसको, जिसको अविद्या उसको है, उसके लिए कोई ज्ञानी भी हो सकता तो है वो कहते हैं हमारे ब्रह्म दृष्टि ज्ञानी है बोलता है गुरु जी उसके लिए भले ही है उसके दृष्टिकोण से मान लो शरीर का प्राप्त कर्म है जिस शरीर में जो जीव था वो उप्रम हो गया है जो अब वो शरीर जो जिंदा है उससे मेरे को उपदेश मिल रहा है जिंदा है ऐसे व्यवहार करना है तो करते रहो ऐसा दे पर भी समझा दिया है मांडवी में खूब खुद आया हुआ है कि सद्यो मुक्ति पक्ष यहाँ भी दो प्रकार सद्यो मुक्ति एक हो गया और एक होता है जिसमें प्रातम शेष रह गया फिर मरना वो भी एक सद्यो मुक्ति मानी गई है इसलिए कहते हैं विद्या विभागे अनात्विषय तो इसको लेकर के युगपत कृष्ण विद्या कृष्ण लेशम न शेष ये थी इसलिए यहां इसी आमगिरी पन्ने का में क्या था पहला पंक्ति में देखो अज्ञान है ना अज्ञान ले द्वैत भाष पहला पंक्ति में था अज्ञान ले मानते हैं मुख्य पक्ष उसको मानते हैं और अब क्या हो गया दस नंबर टिप्पणी लेशम शेषयती कृष्ण अविद्या है कृष्ण शब्द क्यों प्रयोग किया आंग में कृष्ण अविद्या और से कार्य निवर्तन का मतलब क्या ना लेती लेश भी नहीं रह जाता है अध्यय प्रार शेष हो गया अविद्यालेश है और प्रार्मा रहेगा उपदेश देगा वो सूत्रकृष्ठ हमारा गुरु है ये सब मामला समाप्त इस पक्ष में तदेव मतबोधविता इस प्रकार से जो विदित हो जाए वही वास्तविक सिद्धांत मतम ज्ञात भाष्यकार ने समान बोधाना विरोधी प्रतिबोध साग्रत तत्न प्रतिबोध का मतलब क्या है स्वप्न प्रतिबोधव स्वप्नाना स्वप्नस्थ बोधाना या विरोधी विरोधीरोधी सा स्वप्न प्रतिबोधा स्वप्न में विद्यमान जो बोध है जितने भी ज्ञान है उन सब का जो विरोधी ज्ञान का नाम स्वप्न प्रतिबोध प्रतिबोध कहते बोधस विरोधी प्रतिबोधा कसे बोधस्य स्वप्नस्थ बोधस्य एक नहीं था इसलिए स्वप्रस्थ बोधान जागृत आपका जगना ही स्वप्रस्थ सकल बोधों का विरोधी वृत्ति है आप जागृत जो बोध होता है वह स्वप्रस्थ सकल बोध जो होता है वहां पर आपका मैं था वापस और रहे और लोग गाड़ी है घोड़ा है आदमी आश्रम है जो भी आप स्वप्र देख रहे थे अनेक पदार्थ था अनेकों वृत्तियां हो रही थी अनेकों पौध थे उन सगल बोधों का विरोधी वह प्रतिबोध कहा जाता है प्रतिबोध जागृत ऐसा उस निरस्त संस्कारों के द्वारा जिससे तुम जानोगे तदेव वही ब्रह्म यही सिद्धांत ज्ञातम भवती उसी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान लिया गया दूसरा पक्ष अब तीसरा पक्ष अथवा प्रतिबोध कर सीधा सीधा करते गुरुपदेश गुरुपदेश प्रतिबोध रूढ़ है भी तो कर सकते हैं प्रति माने विरोधी प्रतिबोध कर दिया और एक आते सीधा गुरुपदेश शिष्य प्रति प्रोक्त बोध उपदेश प्रतिबोधा शिष्य के प्रति जो गुरु के द्वारा दिया गया है बोध उस बोध का नाम प्रतिबोध किसी भी समास नहीं हो सकता इसमें शिष्य प्रति प्रति का, का? शिष्य के साथ है गुरु ना उत्तम उक्त हो जो तो उक्त जो बोध है सा प्रतिबोध गुरु के द्वारा कहा हुआ बोध तो वो क्या है प्रतिबोध नाम बना दिया आपने शब्द समाज तो हो नहीं सकता क्योंकि सविशेषणाना वृत्ति न समाज का नियम है सविशेषणाना वृत्ति नृत्त विशेषण योगो न सामान्य सिद्धांत है व्याकरण था जो दूसरे का विशेषण होते हैं वह अवश्य भिन्न पलों के साथ समाज कभी हो नहीं सकता इसलिए समास तो हो नहीं सकता है यौगिक नहीं रहा रूढ़ी लेनी पड़ेगी प्रतिबोध गुरु के द्वार जो वैदिक उपनिषदों का उपदेश है उसका नाम प्रतिबोध तेना उस प्रतिबोध के द्वारा जो विजय, उसी को इति, इस प्रकार से जो है उभयत्र प्रतिबोध शब्द प्रयोग इस प्रकार से भी इन दो तरह के स्थलों में भी प्रतिबोध शब्द का प्रयोग दुनिया में देखने को मिलता है भाष्कर से तो घंटा नहीं करते तदा तन्ना ऐसे कुछ नहीं बोले बल्कि समर्थन में कहते दुनिया में भी दोनों अर्थ प्रसिद्ध है लोक में कैसा प्रसिद्ध है सुप्त प्रतिबुद्धो सो करके जगा हुआ यहाँ देखो प्रतिबोध हो गया ना लोक व्यवहार में और गुरुा प्रतिबोधि गुरु के द्वारा ये उपदिष्ट पुरुष है यहां पर प्रतिबोध हो गया लोक में भी इस प्रकार का प्रतिबोध शब्द का होने से या इन अर्थों को भी लेकर के उठाना चाहेंगे आप घटा सकते हो आपकी मर्जी है उसका न खंडन हो रहा है न विरोध न कुछ नहीं किन्तु राम महानगिरी सहन नहीं कर दे इन बातों को है नहीं इसे खंडन करना चाहिए दोनों पक्षों को गलत है प्रतिबोध शब्द त्रेजा व्याख्या था आनगिरी प्रतिबोध शब्द को तीन प्रकार से ने व्याख्या किया युक्तं, लेन तर आद्य तो ठीक ठाक। इक्कीस शिक्षा प्रकार है तो भाष्य का अंतिम पंक्ति देखो पूर्व तो यहां पूर्वम तु तो यहां मे प्रथम तो यहा है अन्था ऋणी नोणियों से यदि अथार्थ होता तो खंडन करना चाहिए कर तो भाषिकार को कुछ हेतु देना चाहिए गौण होना गलत तो तो सिद्धांत हो जाता है गौण मने गौण और मुख्य मुख्य कार्य संप्रत गौण और मुख्य दोनों अर्थे उपलब्ध हो जाते हैं और मुख्य में कार्य संप्रत होता है व्याकरणों के महान सिद्धांत है गौण मुख्य यो मुख्य कार्य संप्रत है ना अतिरक्षि में दिया प्रियत्राया न रूप पूर्व तो दिया, दिया इति गुरु गुरुपदेशे सत्य प्रतिपद व्यापकाधान विनाक्षम सध्यो मुक्त अशास्त्रीयवाद ये युक्त प्रदेरे खंडन करने के लिए आमगिरी क्योंकि गुरुपदेश होने के बावजूद प्रतिबोधम प्रतिबोधम व्यापको ये आत्मा यद्याप्ता सर्वे बौद्ध प्रत्य तदनुसंधान साक्षिविनाथ गुरु का उपदेश प्राप्त होने के बावजूद भी प्रत्येक बौद्ध साक्षी रूपेण व्यापक कौन होगा व्यापक आत्मौण है प्रत्येक बोध हो गया व्याप्य उन सब का अंदर अनुस्य होकर करके उन सब का साक्षी रूपण प्रकाशक रूप व्यापक तत्व तो तो क्या है आत्मा वो साक्षी उसको ग्रहण जब तक नहीं करेगा उसका अनुसंधान करना पड़ेगा उसके बिना अप्रोक्ष अवगम असंभव अप्रोक्ष अनुभूति हो नहीं है इसीलिए जो गुरु प्रदेश प्रतिबोध हो वह पक्ष हो गया इतना पहला वाला उसको तो, तो, उसको तो, तो पक्ष हैं। तो में का नहीं है पर क्यों? पर का क्यों उस छ नंबर विचिरम यावन्न बोक्षे चीरम होता है तब तक वो जिंदा रहता है जब तक शरीर छूट पाने में एक अथ संपत्त से मंत्र है, जैसे गया, ब्रह्म वहां पर उस मंत्र इतना ही नहीं शास्त्र वृद्धता और ज्ञान संप्रदाय अनुपत्या ज्ञान भी संप्रदाय उपन्न नहीं रह जाएगा जो जो अनुभूति करके वो सुहा हो गया तो अपन गए नहीं अनुपत ज्ञान से बैठेगा ये पंक्ति बिगड़ जाएगी इत्यादि बाध्य प्रसिद्धि हो जाएगी इसे सद्योग को हम मानते नहीं मत्तम ना नाम जब नवे जगत इसको मैं मानता ही नहीं ऐसा अंबिककार कहते हैं ये अनधिकार का जो पक्ष है ये सृष्टि दृष्टिवाद का पक्ष है सृष्टि दृष्टिवाद यदि आप मानते हैं वेदांत में तो उसको वो तो कभी मान नहीं सकता सत्योमुक्ति को जो मानी जाती है केवल दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद मात्र असिद्धांत बिंदु में आया था ना साफ साफ वास्तव में सृष्टि दृष्टिवाद वेदांत का मुख्य पक्ष ही नहीं सृष्टिवाद ही मुख्य सिद्धांत एयम कहा तक याद होगा मुख्य सिद्धांत एम दृष्टि सृष्टिवाद होकर कारण क्या है सृष्टि तो है ही है उसको वर्णन कर जरूरत क्या वेदांत के द्वारा उसका अनुवाद करके उसको बाद करने के लिए उसका अनुवाद कर रहा है ना इसी में कोई वाद ही नहीं होगा विद्यमान सृष्टि में अद्वैत को कथन करने जो वाद है ये वाद को हम वेदांतवाद मानते ही नहीं क्योंकि सृष्टि तो केवल अनुवाद मात्र है वाद करने इसी वजह से वहां अन्य ग्रंथों में उत्तरवर्ती ग्रंथों में विचार करते हुए वगैरह सारे ग्रंथों में आगे ग्रंथों में यही कहते हैं मांडविक के आधार पर ही सब कहते हैं भाषाकार जो मांडव्य में दिया अजातवाद को उसी को लेकर सब कहते हैं अजातवाद तो सब कैसे ऐसे बाकी सब उपनिषदों में तो कहीं अजातवाद भाष्कार बोलते ही दृष्टि इसके तो संकेत करते थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुख्य तो रूप दस उपनिषद में से नौ उपनिषद लगभग सारे के सारे सृष्टि दृष्टिवाद वाले ही हैं आठ समझो ईशावासी को छोड़ दो और के मांडव्य ईश्विक तीन तीन को छोड़ दो तीन में सृष्टि के बारे में नहीं बोलते बाकी सब में सृष्टि की चर्चा आ जाती है बाकी सब में सृष्टि दृष्टिवाद आ जाता है यानी तीन में कहीं भी अमुख सृष्टि पैदा हो रहा है सृष्टि तप हुआ क्रम हुआ ये हुआ कुछ भी नहीं बोला मुंडक में भी कहेंगे प्राण से उत्पन्न हो गया प्रश्न में भी कहेंगे उत्पन्न हो गया जगत था अव्या क्या था तो अलग अलग नाम से शब्द अलग अलग प्रयोग तो करते हुए उत्पन्न हो गया ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में और इसके सब बात करने के लिए कथन करते पंचम मंत्र में व्याख्या में जा रहे हैं ये छेद अवेदी थी पांचवा और खंड का अंतिम मंत्र थी खंड का ये छेद अवेद सत्यमस्ती अवेदी महदी विनष ये जो पांचवा मंत्र है उसकी जो व्याख्या करने के लिए एक सूत्र आरंभ करते हैं इक्कीसवा सूत्र है। अवश्य कर्तव्य तो विपरीय विना, विनाश श्रुत है अवश्य कर्तव्य तो विपरीय विनाश श्रुत है ये यहां पर जो है इनका तीन बाद आ रहा है आवश्यक मंत्र अवश्य कर्तव्यता उत्तीनाश्रोते है 21 यह मैंने मनुष्य जन्म यह मैंने इस मनुष्य जन्म में जो आपको प्राप्त सती मनुष्य जन्मनी सती अवश्य आत्मा विधीय अवश्य ही आत्मा जानने योग्य है यह बात का विधि यहाँ पर से किया जा रहा है खत्म। किस प्रकार किया जा रहा है जब मंत्र देव इच्छेदेदी मन विदित अद सत्य मैं पर अवापत तस् जन्म सफल अत सत्यम अस्थि का मतलब क्या सत्यम परमार तस्थि मन तात्पर्य अवाप्तम उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति ने इस मनुष्य जन्म में रहते हुए उस आत्मा को जान लिया है उस परमार्थ परमार्थत्व को प्राप्त कर लिया है जन्म सफलम उसी का जन्म सफल होता है इस इस मंत्र का विप्राय जन्म में जो व्यक्ति यह जन्म छेट, छेट मने यदि। दीण, दीण, जान लेता है तो किस जाना सत्य परमार्थ तुझ आत्मा उसको दिया था जान लेता है तो जान लेते मतलब क्या प्राप्त कर लिया अब के समान जो हो चुका था प्राप्त की ही प्राप्ति पुनः कर लेता है तो तब उसका जन्म प्रायः उसका जन्म सफल हो गया नहीं तो उसका जन्म ये फल भी नहीं कहा जाएगा यदि साधक कहे तो है न साधक विफल तो नहीं होता है असाधक कहे तो उसका जन्म विफल साधक के बारे में तो पूछा ना अर्जुन ने छिन्ना भ्रम प्रश्न जैसे वो बादल से छूट गया पीछे वाला छूट गया पीछे फंस गया वो बादल गया नष्ट हो जाता है। आगे से जुड़ता है पीछे में रह जाता तो उसके साथ बारिश हो जाता भला होता खुद के स्वरूप की लेकिन क्या करें बीच में फंस गया बर्बाद हो गया में वो तो नष्ट हो गया वही ये जो आदमी घर द्वार छोड़ा भजन करने निकला अब न माया मिली नाम दोनों गए हाथ से तो क्या करें जिंदगी उसकी बर्बाद है ऐसा शंका किया अर्जुन ने तो भगवान कहते नहीं, नहीं भक्ता प्रणश मेरा भक्त नाश कभी नहीं होता जो एक बार इस लाइन में आ गया है उसको रिजर्वेशन गारंटी है मिलेगा वीआईपी आई पी लाइन है जनरल लाइन नहीं है हमारा लाइन इसमें आपको टिकट जरूर मिलेगा मूर्ति का टिकट नो डाउट करता इसीलिए सफल मित्र प्राय न जन्म मनुष्य को नहीं जाना तो उसका जन्म व्यर्थ ही चला जा सकता केवल व्यर्थ जाता ही नहीं बल्कि महान विनाश को भी प्राप्त कर जाता है व्यर्थ गया इतना ही नहीं साथ साथ और भयंकर विनाश भी प्राप्त कर दिया क्या भयंकर विनाश को प्राप्त करना है वो महान विनाश हो? जन्म मरण प्रबंध विच्छेद प्राप्ति लक्षण महान विनाश क्या चीज है तो वर्णन करके बता रहे भाषागार जन्म मरण प्रबंध विच्छेद प्राप्ति। लक्षण जन्म मरण रूपी धारा कैसी धारा रूपी अविच्छिन्न धारा की प्राप्ति हो जाता है यह सबसे बड़ा खराब बड़ा मुश्किल से चौरासी लाख योनियों हो में अंतिम योनी मनुष्य में पहुंच के चक्कर काट काट के और फिर वापस आर्मी चक्कर काटना पड़ जाए दुर्ष्प्रापा का तर सा में पंचांग में क्या बोला हितो वर्णन के पंचांग में यहाँ से जाएगा उधर गया उधर से वो तो उन लोगों देवताओं ने आहूत डाल दिया हम्म, स्वर्ग में वहां से निकल आया बेचारा बादल में फंसा बाद से निकला पानी बन के धरती पर आ गया धरती पर आके गेहूँ चावल सब्जी वगैरह बन गया फिर उसको न पूने खा लिया तो क्या फाला फिर चिधर काटेगा आदमी क्या है? कोई काम कहेंगे न संन्यास दिखा क्या फायदा होगा फायदा नहीं? फिर वो जीव विचार भटकेगा दोबारा मुझे जम मिलना अत्यंत कठिन है इसको ही वह पंचायत समझाया दुर्निष्प्रपत शब्द के द्वारा अस्पित कर दिया है अति कठिन है दोबारा वापस मनुष्य को प्राप्त करता है ये चक्कर ऐसा बार बार गेहूं बनो कभी तो गेहूँ को घूनी खा जाता आदि भी नहीं खा पाता आज भी तक तो पहुंचना ही नहीं है उसने तो घूनी खा गया उसे जो गवर्नमेंट की जहाँ चला गया गोडाउन में फिर तो क्या फैन है चूहे खा जाएंगे मनुष्य तक पहुंच ही नहीं वो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया उसे गोडाउन में से चूहे खाते रहते हैं ये सड़ जाता है कोई और चीज हो जाती है तो मनुष्य कहाँ पहुंचता है मान टमाटर बन गए है और टमाटर तो टिप्पी में सड़ गया और दुकानदार खुश छोटा बार फंक देता।, देता है बेचते फिर उसको कूड़े फंग देता है गए ना आप कूड़े में सुनना बड़ा मुश्किल है वापस आपस मनुष्य से प्राप्त करना बहुत कठिन इसलिए कहते हैं ये महान विनाश है ये जिन जन्म मरण का जो या अविच्छिन्न चक्र को प्राप्त करता है जिसलिए ऐसा है तस्माद अवश्यम तद ये आया आत्मा इसीलिए तबंध का विच्छेद करने भी आप चाहते हो तो आत्मा आप सबके द्वारा ही है ज्ञाने में तो किम अरे जानने से क्या फायदा होगा उस आत्मा को ये जन्म साफल्य मुच्य है जिसके जन्म की सफलता आप कह रहे हो उस आत्म को जानने से क्या होता है तो उसके लिए मंत्र गाता है उत्तर धीरा प्रेत्यस्त लोका भूत चराचरेश चरा चुषु चार और अचर सकल पदार्थ विचित्य निष्कृष उन सबको उनसे अलग करके चित्तिकार होता है वास्तव में विशेष रूपन करके चुन करके चुग करके जैसे फल गिरा हुआ है आ, फूल गिरा हुआ है या पेड़ों से क्या है? एक एक फूल तोड़ तोड़ के जेब में डालते हो बैग में डाल लेते हो बास्ट में डाल लेते हो वैसे एक एक दूसरे आत्मा को निकाल निकाल करके आप अपने पेट में डाल दोगे क्या यह अर्थ या संभव नहीं प्रत्येक भूतों में चरा चरमान आत्म निकाल के अपने अंदर डाल लिया अपने अंदर एक कर दिया अपने मगर सब मर जाएंगे समय हाथ में निकल जाएगा तो आप निकाल लोगे वहां से तो कैसे होगा इसे कहते विचित्र गर्थ विशेष रूप चुन करके चुग करके निकाल के हा? अपने जेब में डाल के इकट्ठा करना ये अर्थ नहीं ले सकते फिर क्या लेना कहता है मूंज घास से ईशिका को निकाल दिया जाता है उसी प्रकार से निकाला जाता है मूंझ घास तलवार घास भी कहते हैं हिंदी में तलवार जैसा होता है उसके बीच में चलो तो पैर उनको काटी देगा खून भी निकलता है ऐसे घास हो उस घास में एक सिख बीच में होता है उस घास के ऐसा लक्षण होता है ऊपर में तलवार जैसे बना हुआ है धारा बनी हुई रहती है बड़ा सावधान से काट के ले जाते हैं जो पानी में डाल देते हैं सड़ जाता है ऊपर का फिर एक पर खोलो दूसरी तीसरी निकालते हैं तब अंदर में वो सीख रहता है उस सीख से अनेकों चीजें बनाते हैं चटाई वगैरह बहुत सारी चीजें बनाते हैं तो जैसे उस को निकाला जाता है उस घास में बड़ी सावधानी लंबी प्रक्रिया है उसी प्रकार से कहते हैं इन भूत भूतों में प्रत्येक चराचरों में से इस आत्मा को निष्कृष अलग कर अलग करने का मतलब क्या मैं कई बार बोल चुका हूं चित्रपट का दृष्टांत प्रत्येक चित्र को उस पट से अलग कर लो तो पट दिखेगा आपको ये तो पूरे पट के अनेक चित्रों से रंगों से है ना अच्छा कि आपने पट था उस पट को घटित कर दिया घटित पट को गेखांकित कर दिया लांचित पट बनाया पट घटित पट घटित पट से लांचित पट हुआ लांचित पट से रंजित पट हो गया शुक्र था अब उसमें अविद्या पर्दा वही है मांड जिसको घटित पट बना दिया पट को अर्थ ताकि उसको ऊपर पेंटिंग कर सके फिर उसमें रेखाएं खींच ली रेखाए खींच दिया, रूप बना दिया उसमें फिर रंग डाल करके कह कर दिया इस इस किंग, फिर राजा ये मंत्री ये अमुख ये अमुख अनेक चित्र नाम रूपे व्या करवा कर। कपड़े को देखना है तो क्या करना पड़ेगा सारा रंग सारे चित्रों को अलग करने प्रत्येक चित्र और प्रत्येक रंग को आप उसे अलग करेंगे टप तो पट आप अनुभव में आएगा इसीलिए सब आत्मा के ऊपर चराचर क्या है बहुत सुंदर दृश्य सुंदरपण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम निज अंत गुल्यम एवं शांत कल्पित बहिर्दृश्यमान विचित्रतमाया तो इसलिए कहते हैं प्रथम विचित्र का एक अस्पृा आत्म भाव उपलभ्य विचित्र कर क्या करना मैं का व्याकरणात में उपलब्ध्य निष्कृष्य निष्कृष उसका प्रत्येक चित्र से प्रत्येक भूत चराचरों से अलग करके एकम आत्मदत्त एक, एक आत्म तत्व को कैसा एक संसार धर्मृष्ट संसार धर्मृष्ट आत्मभाव्य उसको वही अपना आत से जानना, आत अपनी ये प्रति रूप में न कैसे निकाल दिया विचित्र का निष्कृष पर उसको ले जाकर के उपलब्ध कर डाला आपने अनेक अर्थ तत्व तो धातु तो नाम व्याकरण एक बड़े हो गया भाद्राहमनिकार संभव है कठिन